तर्क संग्रह नामक ग्रंथ के अनुमान खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड में प्रसंग वशात तो जो प्रासंगिक विचार शुरू हुआ हितवाभाषों का उसकी चर्चा हो रही है हितवाभाष पांच है सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित ये पाँच हत्वाभाष कहलाते हैं। उसमें से पहला हत्वाभास तीन प्रकार का साधारण अनेकांतिक और साधारण अनेकांतिक और अनुपसंहारी अनेकांतिक भेद से तीन प्रकार हो गए सभ्यभिचार नाम के हेत्वाभाष के तीनों प्रकार के सभ्यभिचार के लक्षण तथा उदाहरण बताए गए फिर जो द्वितीय हेत्वाभास है विरुद्ध नाम का उसका भी लक्षण तथा उदाहरण बताया गया साध्याभाव व्याप्त हेतु को विरुद्ध हेत्वाभाष कहा जाता है उदाहरण बताया गया शब्दों नित्य तो तो यहाँ पर कृतकत्व साध्य है कृतकत्व हेतु है और नित्यत्व तो साध्य है कृतकत्व नित्यत्व रूप साध्य से तो व्याप्त नहीं है अपितु कृतक नित्यत्व का अभाव जो अनित्यत्व है उससे व्याप्त है इसलिए इसमें विरुद्धत्वाभाष का लक्षण घट गया साध्याभाव इसमें साध्य से लिया जाएगा नित्यत्व को साध्याभाव से लिया जाएगा अनित्यत्व को और उससे व्याप्त हेतु हुआ कृतकत्व हेतु और इसलिए कृतकत्व हेतु विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है अब सत्प्रतिपक्ष नाम का जो हत्वाभास है चौथा तीसरा तीसरे को बताया जा रहा है चौथा है असिद्ध पांचवा है बाधित सत्प्रतिपक्ष है तीसरा तो प्रतिपक्ष का लक्षण उदाहरण ग्रंथ यस्य तो सत्तिपक्षकलक्षदाह्रंथ यध्यासाधक हत्य सपक्ष यथा शब्दोंत श्रावण्वात्द शब्दोंत कार्यत्वात् घटवत् तो ये दो हेतु हैं यहाँ पर इसमें से श्रावणत्व हेतु को कहा जाता है सत्प्रतिपक्ष नाम का हेतु सत प्रतिपक्ष इसे क्यों कहते हैं श्रावणत्व हेतु को इसलिए कि सत प्रतिपक्ष का लक्षण घट रहा है इसमें जिसमें सत प्रतिपक्ष का लक्षण घटेगा उसे सत प्रतिपक्ष कहा जाएगा जिसमें विरुद्ध का लक्षण घटेगा उसे विरुद्ध कहा जाएगा सव्यभिचार का लक्षण जिसमें घटेगा उसे सव्यभिचार कहा जाएगा तो इसमें सद प्रतिपक्ष का लक्षण घटता है श्रावणत्व में इसलिए श्रावणत्व हेतु है सत्प्रतिपक्ष तो सत्प्रतिपक्ष का लक्षण क्या है तो यश्य साध्याव साधकम हंतरम ये सत्प्रतिपक्ष तो यश शब्द से लीजिए हेतु को तो यश्य हेतु तो हो तो जिस हेतु के साध्य का अभाव पक्ष में बताने वाला हेतु विद्यमान है पक्ष में उसे कहा जाएगा सत्प्रतिपक्ष नाम का हित्वाभाष तो यहाँ पक्ष कौन है श्रावणत्व हेतु का साध्य है नित्यत्व पक्ष है शब्द उदाहरण है शब्दत्व जाति शब्दत्व जाति को माना जाएगा उदाहरण शब्दत्व श्रावणत्व को माना जाएगा हेतु और नित्यत्व को माना जाएगा साध्य और शब्द को माना जाएगा पक्ष तो शब्द रूप पक्ष में नित्यत्व रूप साध्य का अभाव माना जाएगा अनित्यत्व तो शब्द रूप पक्ष में अनित्यत्व का साधक हेत्वअर है हेतु हे हे से लिया जाएगा श्रावणत्व हेतु को और हेत्वअर से लिया जाएगा श्रावणत्व हेतु से अतिरिक्त हेतु को वो श्रावणत्व हेतु से अतिरिक्त हेतु है कौन हुँ? श्रावणत्व हेतु से अतिरिक्त हेतु हुआ कार्यत्व हेतु तो यने ये श्रावणत्व हेतु तो हो श्रावणत्व हेतु के पक्ष में साध्याभाव यानी नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व का साधक यानि निश्चाय हेतुअतर याने कार्यत्वरूप हेतुअतर पक्ष में विद्यमान हो स यानी ऐसे शब्द से जिसको लिया था श्रावणत्व हेतु को स यानी श्रावणत्व हेतु वह सत्प्रतिपक्ष कहलाएगा श्रावणत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष है क्योंकि श्रावणत्व हेतु के साध्य नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए शब्द रूप पक्ष में रूप हेतु विद्यमान है तो जिसके पक्ष में साध्याभाव का निश्चायक हेतुअतर विद्यमान हो उसे सत्प्रतिपक्ष कहा जाता है तो श्रावणत्व हेतु के साध्य नित्यत्व के अभाव अनित्यत्व का निश्चायक हेत्वंतर कार्यत्व रूप विद्यमान है शब्द में इसलिए श्रावणत्व इस हेतु को कहा जाएगा सत प्रतिपक्ष सत्प्रतिपक्ष हाँ। हाँ वो सदहेतु रहेगा कार्यत्व तो हेतु सदहेतु है क्योंकि य्यो तत्र तत्र अनित्यत्व यथा घटाद ये व्याप्ति है जो भी कार्य है वो अनित्य है।, है तो शब्द भी कार्य है वो भी अनित्य हो जाएगा तो साध्या, साध्या भाव साधकम् साधक विद्यते स सा, सत्तिपक्ष ये लक्षण हुआ और उदाहरण है यहां नित्य श्रावण्वात्द तो शब्द नित्य है यानी शब्द शब्दपक्ष में नित्वसाध्य तो है हेतु है श्रावण का अर्थ है स्रवन इंद्रिय ग्राह्य श्रावण प्रमा विषय श्रावण कैलाता हाँ श्रोतेन्द्रियग्राह्य श्रावण पर्यायवाचक है हम्म ये तो, श्रावना, श्रावना तो ये ये हेतु है है हम्म इसका साथ नित्य नि तो। शब्द तो, तो।, तो, तो, में है। तो यत्र यत्र नि तत्र यण्व यथा निव ऐसा ओ सपक्ष बनेगा शब्द निश्चित साध्यवा लेकिन जहां जहां श्रावणत्व है वहां सर्वत्र ये नहीं है क्या नाम श्रावणत्व दो में है दो में किस में एक शब्दत्व जाति में और शब्द में और शब्द अनित्य है कार्य होने से लेकिन श्रावणत्व हेतु वहां पर भी रह रहा है शब्द में तो अनित्यत्व का व्याप्य कार्यत्व हे, जो हेतु है कार्यत्व कहो कृतकत्व कहो उससे युक्त हैं शब्द रूप पक्ष इसलिए श्रावणत्व तो हेतु सिद्ध नहीं कर पाएगा नित्यत्व रूप साध्य को शब्द में ये कहा जा रहा है क्योंकि प्रबल दूसरा प्रमाण हेतु विद्यमान है तो इन दो में से एक असद हेतु हो जाएगा एक सद हेतु हो जाएगा तो सदहेतु है कार्यत्व तो इसलिए शब्द में कार्यत्व हेतु से अनित्यत्व का ही निश्चय होगा न कि श्रावणत्व हेतु को लेकर के नित्यत्व का तो शब्दोनित्य श्रावण्वाद शब्दत्वत शब्दो नित्य कार्यत्वाद घटाधिवत यह प्रतिपक्ष का उदाहरण हुआ अब बाधित नाम का हित्वाभा अच्छा असिद्ध नाम का हित्वाभास है, है। यह तीसरा हुआ प्रतिपक्ष चौथा है असिद्ध नाम का हित्वाभाष तो जैसे प्रथम हेतु प्रथम हत्वाभाष सभ्य विचार हैं उसके अवानतर तीन भेद हैं ना साधारण असाधारण अनुपसारी ऐसे असदभाष के भी असिध हित्वाभाष के भी दो तीन प्रकार हैं उन्हें बताया जा रहा है असिध से असिध नाम का जो यस है वह तीन प्रकार का है असिद्ध स्त्रिविध असिद्ध तीन प्रकार का है आश्रया सिद्ध स्वरूप सिद्ध व्याप्यवासी ये इनके अमान्तर भेद हैं व्याप्यत् आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्ध भेद से ये तीन प्रकार का असिद्ध नाम का यत्त्वाभास है इसमें से आश्रया सिद्ध नाम का जो यत्त्वाभास है उसका उदाहरण बताया जा रहा है आश्रया सिद्धो यथा गगनारविंदमस अरविंदवात्जारविंदवत अत्र गगनारिंदम आश्रय को बना दिया पक्ष अरविंद कहते हैं पुष्प को और अरविंद कहते हैं गगन पुष्प को आकाश के पुष्प को तो अरविंद है पक्ष सुरभित्व तो है साध्य और अरविंद तो है हेतु और उदाहरण है सरोजारविंदवत्व सरोजारविंदवत ये उदाहरण या नहीं अरविंदत्वं तत्र तत्र तुरभित यथा सरोजारविंद उदाहरण हो जाएगा तो सरोजारविंद कहा जाता है सरोज कहते हैं सरह शब्द का अर्थ है सरोवर सरह यानी सरोवर और सरोवर में जो उत्पन्न हो उसे कहा जाएगा सरोज तो सरोवर में कमल का बेल है यदि तो वहां कमल खिलेंगे ना तो उसे कहा जाएगा सरोजा रविंद्र, कमल के पुष्प को सरोज में उत्पन्न हुआ कमल पुष्प सरोजा रविंद कहलाएगा उसमें सरोजा रविंदत्व तो है अरविंदत्व तो है सरोजा रविंद में अरविंदत्व तो रूप हेतु है और सुरभित्व तो रूप साध्य भी है तो यत्र हेतु तत्र साध्यम ऐसी व्याप्ति अन्वय व्याप्ति कहलाती है तो अन्वयी दृष्टान्त सपक्ष होता है निश्चित साध्यवान सुरभित्व रूप निश्चित साध्य जिसमें है ऐसा दृष्टान्त हुआ सरोजारविंद सरोजारविंद में सुरभित्व का निश्चय है इसलिए निश्चित साध्यवान सरोजा रविंद हो जाएगा स्वपक्ष उसे कहा जाएगा अनवयी दृष्टान्त और पक्ष हैं गगनारविंद आकाश पुष्प गगनारविंद यानी आकाश पुष्प ये पक्ष है ना और उसमें सुरभित्व को साध्य बना दिया गया तो सुरभित्व का संदेह हो जाएगा आकाश पुष्प में सुरभित्व यानी सुगंध है कि नहीं है ये हो जाएगा सुरभित्व का तो संदिग्ध साध्यवान हो गया पक्ष गगन अरविंद और अरविंदत्व तो है हेतु लेकिन यहाँ अरविंदत्व तो रूप जो हेतु है इसका पक्ष में विद्यमान रूप परामर्श होगा ही नहीं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहा जाता है ना? तो व्याप्ति विशिष्ट हेतु पक्ष में रह यह निश्चय होगा नहीं क्योंकि पक्ष है गगनारविंद और गगनारविंद जो है संसार में कहीं होता ही नहीं है तो पक्ष का तो अभाव ही अभाव है कहीं पर भी नहीं है पक्ष आकाश का पुष्प ये नहीं कि यहां नहीं है और कहीं होगा कहीं पर भी नहीं होगा वो तो नहीं और वो है पक्ष उसी को आश्रय कहा जाएगा और उस आश्रय में यानी पक्ष में अरविंदत्व रूप हेतु का अभाव है। अभाव है, है, है, निश्चय असिद्धि अरविंदत्व हेतु गगना अरविंद में नहीं रहता है यह निश्चय है इसे कहा जाएगा इस निश्चय को आश्रया नाम का जो यत्वाभास तद विषय निश्चय पक्ष का साध्यव्यापी हेतु का पक्ष में न रहना अवर्तमानत्व ये हेत्वाभा प्रथम हत्वाभाष हे है असिध नाम का प्रथम हेत्वाभाष तीन प्रकार के असिध नाम के हेत्वाभाषों में से पहला हेत्वाभाष हुआ ये अरविंदत्व जहाँ साध्य ऐसा बनाया जाए कि संसार में कहीं उसका अस्तित्व ही ना हो ऐसे दृष्टांत में ऐसा पदार्थ दृष्टांत हो जाएगा आश्रया नाम के हेत्वाभाष का तो आकाश पुष्प संसार में कहीं है ही नहीं और उसके बना उसको बना दिया पक्ष अरविंदत्व को बना दिया हेतु अरविंदत्व तो है सरोज अरविंद में और सुरभित्व भी है साध्य भी विद्यमान है और हेतु भी विद्यमान है लेकिन पक्ष ही नहीं है तो यहां आश्रय की असिद्धि आश्रय यानी पक्ष तो सिद्धि आश्रया सिद्धि का दूसरा नाम हो जाएगा पक्षा सिद्धि नामक दोष से युक्त हेतु को आश्रया सिद्ध नाम का हेत्वाभास कहा जाता मैं। यास्ट यास्ट तर्थ तर्थ तर्थ तर्थ ये है ये ध्यान में हाँ ऐसा कोई पुष्प है जिसमें सुगंध ना हो ष्प में दुर्गंध होता वो है वो पृथ्वी है कि नहीं तो पृथ्वी है तो उसमें जो है हा अरविंद कहते हैं कमल को कमल पुष्प को हाँ कमल पुष्प को अरविंद कहा जाता है लेकिन गगनारविंद में न सुगंध है न दुर्गंध है वो ही नहीं तो ये आश्रया सिद्ध नाम का जो असिद्ध तो आवास का प्रथम प्रकार है उसका उदाहरण लक्षण हुआ अब स्वरूपासिद्ध नाम का जो दूसरा असिद्ध नाम का हित्वाभास है उसे कहते हैं स्वरूपासिधो यथा स्वरूपासिद्ध नाम का यत्वाभास इस दृष्टांत में इस प्रकार जाना जा सकता है शब्दो अत्र चक्षुष्वा शब्दे शब्द शब्दस्य श्रावण्वा तो शब्दो ये जो अनुमान है इसमें बताया गया शब्द को पक्ष के रूप में गुण को गुणत्व को साध्य के रूप में शब्द पक्ष है गुणत्व साध्य है और चाक्षुसत्व हेतु है तो यहां पर जो चाक्षुसत्व हेतु है ना चाक्षुस कहा जाता है चक्षुग्राही पदार्थ को चाक्षुस कहते हैं चक्षुग्राही है रूप रूपवान द्रव्य रूपत्व तो जाति इनको कहा जाता है चाक्षुस रूप है रूपत्व जाती है संयोग है, संयोगत्व जाती है और रूपवान द्रव्य है संख्या है कहीं एक चाक्षूस है ना, संख्या भी आँख से दिखती है ना, न कहीं एक चाक्षूस है तो चाक्षु सत्व उनमें रहेगा जो चक्षुग्राह्य है उनमें रहने वाला धर्म है चाक्षु सत्व शब्द में चाक्षु सत्व नहीं रहता है शब्द चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है इसलिए यहां जो पक्ष है शब्द वो तो विद्यमान है गगन अरविंद के तरह पक्ष अविद्यमान नहीं है अभी तो शब्द रूप पक्ष विद्यमान है लेकिन वहां पर चाक्षुसत्व हेतु नहीं है तो पक्ष में हेतु का अभाव स्वरूपासिद्धि नाम का दोष कहलाता है पक्ष हेत्वाभाव स्वरूपासिधि स्वरूपासिद्धि नाम का दोष क्या है तो पक्ष में हेतु की हेतु का अभाव ये यही स्वरूपासिद्धि और ये दोष जिस हेतु में आएगा उसे स्वरूपासिद्ध नाम का यत्वाभास कहा जाएगा तो शब्द रूप पक्ष में चाक्षुसत्व रूप हेतु का अभाव है इसलिए चाक्षुसत्व हेतु को कहा जाएगा स्वरूपासिद्ध नाम का यत्वाभास क्योंकि शब्द रूप पक्ष में उसका अभाव है तो पक्षे हेत्वाभाव सिद्धि पक्ष में हेतु के अभाव का नाम है सिद्धि और वो सिद्धि नामक दोष जिस हेतु में रहता है उसे स्वरूपासिद्ध नाम का हेत्वाभाष तो कहा जाएगा तो चाक्षुसत्व का अभाव शब्द रूप पक्ष में रहने के कारण चाक्षुसत्व हेतु को कहा जाएगा स्वरूपा सिद्ध नाम का यभास लिखा शब्दों शब्द गुण चाक्षुष्वाद अत्र चाक्षुष ना शब्द से श्रावण्वात तो शब्द श्रावण है का मतलब स्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य है पक्ष का अभाव था और यहां हेतु का अभाव है पक्ष में वहां पक्षे ही नहीं था गगन अरविंद पक्ष विद्यमान है साध्य भी है हेतु भी है लेकिन अन्यत्र है चाक्षुसत्व पक्ष में नहीं है और वहां पक्षे ही नहीं था हम्म हूँ हो होगा आश्रया सिद्धि ये आश्रय कहते पक्ष को तो पक्ष से असत्व सिद्धि पक्ष से असत्व आश्रया सिद्धि नाम का दोष है और वह जिस हेतु में रहेगा यानी जिस हेतु का पक्ष अविद्यमान होगा तो अरविंदत्व हेतु का पक्ष गगन अरविंद अविद्यमान है इसलिए पक्ष अरविंदत्व हेतु में पक्ष स्वरूपा सिद्धि नाम का क्या नाम आश्रया सिद्धि नाम का दोष आएगा उसे आश्रया सिद्धि नाम का हेतु आभास कहा जाएगा ध्यान में है स्वरूप यानी हेतु का जो स्वरूप है वह पक्ष में न होना रहना तो हेतु का क्या स्वरूप है चक्षु चक्षु ग्राह्यत्व वो शब्द में नहीं है चक्षु ग्राह्यत्व का अभाव है शब्द में अब तीसरा जो है व्याप्यवा सिद्ध आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्ध तो का लक्षण आ रहा है इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं